चारो मन भी नहीं का, फिर विचार करते करते एक निर्णय पर पहुंच भी गए और उसको ठीका मैंने उसको जड़ कर दिया बस यही बात रखी, थी यही हमें कहना है ऐसे करके भरत भी कर लिया और राम रजाय से आपने नी का ठीका गया निर्णय क्या किया? कि राम रजाए से आपने नी का प्रजास्म आज्ञा भगवान राम तो राजा है और उनका जो कुछ कथन है जो आज्ञा है वो राजाज्ञा है और उनकी राज आज्ञा का पालन करने में ही हमारा हित है भरत जी का निर्णय निकला तो ये निकला राम राजनीता अपनी भलाई भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही है अब देखो ये भक्त का यानी भक्त का भक्त की भावना कैसी होनी चाहिए भक्त का विचार चिंतन स्वभाव कैसा होना चाहिए वो भरत जी के चरित्र से पता चलता जाता है। मैंने भक्त को यही चाहिए कि भगवान की आज्ञा का पालन करे जो भगवान कहें वैसा ही करे उसी में उसका है भले ही भक्त के बस में भगवान हो तो भक्त ये न सोचे कि भगवान तो हमारे बस में मैं जैसा चाहूं वैसा न चाहूं इनको ये भक्त का फिल्म नहीं रहा भक्त का यह कि भगवान जैसा कहें वैसा ही है इसलिए कहते हैं ये कि निज पन राषपन मोरा अब देखो भगवान की मैं कहते हैं कि देखो भगवान की महिमा क्या है कि उन्होंने अपने प्रण को छोड़ दिया अब राठपन मोरा और बेसिक मेरे प्रण को रखा माने मैं जो कुछ कहूं वही वे वह करने को तैयार हैं ये मेरे मेरी भाव को मेरे प्रेम को उनको इतना महत्व मुझे दे दिया उन्होंने और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया निज पन्नता दी भगवान का पन क्या अपना क्या उन्होंने पन छोड़ दिया उनका पन छोड़ना का ये कि माता और पिता की आज्ञा के कहा चौदह वर्ष हम तो बन में ही रहेंगे और सबसे कहते आए थे अयोध्या वासियों से भी और भरद्वाज के आश्रम में बाल्मीक जी के आश्रम में और जहां कहीं जो कोई भी मिला और जैसे वहां श्रृंगमेरपुर में भगवान पहुंचे तो उसने निषाद ने कहा कि आप चलिए नगर में आप चलिए राजभवन में हमारे वहां विश्राम करें वहां ठहरिए रात में भगवान राम में काग में हमें तो माता पिता की जैसनी आज्ञा हुई तो मुनवेश बना करके वन बन में ही रहना है तो बस यही हमारी प्रतिज्ञा है कि 14 वर्ष हम वन में मुनिवेश बना करके ही रहेंगे लेकिन भगवान भरत जी कहते देखो भगवान ने इस समय अपनी प्रतिज्ञा को किनारे कर दिया उस बात को कि हम यही नहीं भरत जी ये भगवान ने ये नहीं कहा कि भरत तुम यहाँ कहां से आ गए हम तो चौदह वर्ष की प्रतिज्ञा किए हुए हैं अब हम तुमसे क्या कहें तो भगवान कहते न ना, ना हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं तुम जैसा कहो वैसे हम करने को तैयार हैं हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को भी तैयार हैं वापस अयोध्या है चलने को कहो तो वो भी चलने को तैयार है ये भाव भगवान का था तो छो सने नहीं थोड़ा ये भगवान ने ऐसा क्यों किया ये हमारा प्रेम देख करके स्नेह देख करके कृपा करके भगवान ने हमारे प्रेम को देख करके इतनी कृपा की कि इस प्रकार का सारा भार हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया ये भगवान की महिमा ही भरत की सराहना करते हैं भगवान राम के स्वभाव को उनके प्रेम की सराहना करते हैं। ये भगवान का स्वभाव जैसे यहाँ रामकृत मानस में देखते हैं भक्त संबंध में भगवान राम का दिखाया गया है इसी प्रकार महाभारत में देखते हैं तो भगवान कृष्ण और भीष्णु पितामा को देखते हैं यही बात वहां की भीष्मीतामा भगवान कृष्ण दोनों आमने सामने पड़े भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम युद्ध क्षेत्र में रहेंगे अर्जुन का रथ चलाएंगे, लेकिन कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे किसी को मारेंगे नहीं जब भीष्म के सामने आए तो भीष्म ने फिर इतना इतना इतने अर्जुन के ऊपर इतने बांस चलाए भगवान कृष्ण के ऊपर इन सबके ऊपर इतनी बाहों की वर्षा कर दी इतनी कर दी कि अर्जुन स्थगित रह गया अर्जुन को कुछ करे धरे नहीं हुआ जब अर्जुन व्यापुल हो गया तब भगवान कृष्ण लेकर के टूटे फूटे भीष्म भीष्मितामा ने रथ फर रथ तोड़ पाड़ के सब्वं कर तो एक टूटा वह पहिया उठा उठा करके कुछ अस्त्र अस्त्र कुछ नहीं तो पहिया लेकर के भीष्म के ऊपर दौड़ पड़ेगी तो भीषण प्रसन्न हो गए वाह देखो भगवान ने हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा भी दो उसी से इसको मिला करके देख लो निजेपन का जरा के ऊपन मोरा मन यही चौपा ये पंक्ति जो है वो भीषण भी कह सकते हैं और छोर नहीं की नहीं रहा अब इसके बाद कहते कीने अनुग्रह अमित हमे सीतानाथ कहते सीतानाथ भगवान श्री राम जी ने तो सब प्रकार से हमारे ऊपर अनुग्रह ही किया है ये सब बात भरत जी अपने मन में बोले जा रहे हैं सब विचार भी कर लिया निश्चय भी कर लिया निश्चय करने के बाद भगवान श्री राम जी की आज्ञा का पालन करना ये भी मान लिया भगवान के अनुग्रह को भी स्वीकार कर लिया कृतज्ञता भी मान ली ये सब मान लिया यहाँ तक जो वो स्वीकार कर दिया भगवान ने हमारी पर बात कृपा की बड़ा अनुग्रह किया बड़ा प्रेम रखा हमारे कोई भी दोष नहीं माना हमारे समस्त दोषों का परिहार कर दिया हम समझ रहे थे कि जो है इसमें कि हमारा अपराध है तो उस अपराध को हमारा अपराध माता का अपराध उस सारे अपराध को क्षमा कर दिया या अपराध ही नहीं माना उसको ऐसा कर करके भगवान ने कर दिया तो इसमें सबका अनुग्रह उन्होंने स्वीकार किया तो प्रणाम बोले भरत जोड़े जलज्जु जो का हाथ अब इसके बाद हाथ जोड़ करके भरत जी बोलते हैं यहाँ तक भरत बोलना नहीं उनके मन की बात है आगे बोलते हैं क्या है ये देखो <laughs> कहा स्वामी कृपाएं बुनिधि अंदर जाने गुरु प्रसन्न सा मिटी मलिन मन कल्पित सूला अपर दर डरे समूले सूले दोष देवति सबूले मोरे मोर अभाक महतकुटलायी विधि विषम काल कठिनाई रोप सब मिले पाल पने आपन पाला यह रीत न रावर होई नाऊर होद विदित नहीं गोई जगवन भला भले एक कहिए होल भल का सु भलाई देव देव तरु सरिष स्वभा मुख विमुख न का हुई काट पहचान तरु छाह मन सब सोच मांगत अभिमति पाव जग राव रंग बल कोच रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय सब संतन की जय अब भरत जी कहते हुआ स्वामी कहते भरत जी कहते हैं कि अब हम क्या कहें और क्या कहना हमें मैंने आगे चर्चा बातचीत क्या आगे हो यह की कृपा अम्बुनिधि अंतर्यामी के भगवान तो सब अंतर्यामी है ही वो तो सब जानने वाले हैं और कृपा के अम्बुनिधि हैं अम्बुनिधि के माने सागर समुद्र है भगवान तो कृपा के समुद्र ही हैं और अंतर्यामी भी हैं सब उनके सामने भगवान के सामने अब और बहुत बातें क्या करनी है क्या कहना है एक तो भगवान श्री राम जी के प्रति और फिर कहते हैं कि गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला अभी सभा में भगवान श्री राम जी भी हैं और गुरु महाराज वशिष्ठ जी भी हैं तो गुरु प्रसन्न वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं और साहेब अनुकूला साहिब मन भगवान श्री राम जी अनुकूल है तो कहते मिटिंग मन न मन कल्पित शूला मन ये देख करके कि गुरु की प्रसन्नता को देख करके भगवान श्री राम जी को अनुकूल जानकर के हमारे मन में जो पहले से शूल थी दुख था वो सब मिट गया मिटी मलिन मन हमारे जो कल जो हमारे मन में दुख था वो कल कल्पित तो दुख था और कल कल्पित तो दुख क्यों था हमारे ही मन की मलिनता के कारण था अब देखो एक दूसरे का वो बताते जाते हैं कि अपने आंतरिक जगत का जब विचार करो उसके नियम क्या हैं कैसे हमारे मन बुद्धि कैसे कार्य करते हैं तो उनका सबका ही निरूपण होता जाता है कहते हैं कि हमारा मिटी मलिन मन हमारे मलिन मन की कल्पित सूल मिट गया अगर मलिन मन न हो तो कल्पना हम ऐसी कल्पना क्यों करें जिससे कि हमको दुख हो मलिन मन जो है साफ साफ बात समझ नहीं पाता उसमें ज्ञान नहीं होता यथार्थ ज्ञान नहीं होता वो भ्रांत में पड़ जाता है जब भ्रांत में पड़ जाता है तो वो जो नहीं है वो भी उसे दिखाई देने लगता है और कल्पना करके और दुखी भी हो जाता है जैसे संजा के समय अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगे तो रस्सी सर्ग दिखने लगे और सर्प ही है ऐसा जानकर के डरने भी लगे तो सर्प का डर क्यों पैदा हुआ क्योंकि हमने सर्ग समझा और सर्ग क्यों समझा क्योंकि अंधेरा था हुँ? अब इसी दृष्टान से देखो कि मन में अगर कोई व्यक्ति निराधार कोई दुख का कारण उसके मन में कोई आ जाता है कोई कारण नहीं दुखी हो रहा है अपने मन में तो क्यों दुखी हो रहा है जब दुख का कारण है नहीं उसको कारण मान लिया है और मान लिया है कारण वो क्यों मान लिया है माने मानसिक कोई विकार है अज्ञान है मन में प्रकाश नहीं है साफ साफ समझ नहीं है अज्ञान है कि मन अधेरा है भीतर ठीक समझ नहीं है इसके कारण व्यक्ति दुखी होता है और ये बात सब समझ अध्यात्म में तो ये मूल ही सिद्धांत है कि आत्मा आनंद स्वरूप है उसको हम जानते नहीं भ्रांति में हम जगत को सत्य मान बैठे और अपने शरीर को और परिस्थितियों को इनको सत्य मान करके इन्हीं के आधार के ऊपर हम कल्पना करने लगे और अपने आप को दुखी भी मानने लगे हम आत्मा है भूल हम है जीव हम है शरीर ऐसे समझ करके इस भ्रांति में हम कल्पना करके दुखी होने लगे ये सारे दुख निराधार है गर्भ की बातें हैं अपने स्वरूप को देखें, आत्मा को देखें, आनंद स्वरूप वहां का दुख की बात तो ऐसी करके वो कहते हैं ये है की मिट्टी मन नल्पित सूला अपडर दर डरे कहते देखो अभी तक हम जो डर रहे थे वो अपडर से डर रहे थे अपडर के माने व्यर्थ का डर डर तो एक सही सही कोई बात मैंने असली सांप हो तो कोई व्यक्ति डर जाए तो, तो वो डर है और अगर रस्सी को साफ समझ करके कोई डर जाए तो ये डर नहीं है अपडर तो ये कहते हैं अफडर डरें ना बिना डर की कोई बात नहीं थी तो भी मैं डर रहा था न सोच समूले और कहते सोच की कोई जड़ थी नहीं मन निराधार सोच में पड़े हुए चिंता में दुख में तुम्हारे चिंता और दुख का आधार निराधार था व्यक्ति की चिंता में दुख में पड़े हुए रवि न दोष देव देश भूले और कहते हैं की हे देव रवि न दोष सूर्य को का को को कोई दोष नहीं दिश भूले यदि हम दिशा भूल जाए देव संबोधन है कि भगवान यदि हम दिशा भूल जाए तो इसमें सूर्य का कोई दोष है क्या अगर हमी ने मान लिया कि सूर्य पश्चिम में आज उदय हुआ है तो इसमें सूर्य का, तो का क्या दोष कहते आज सवेरे उठे रास्ते में जाने वाला कोई घर में होगा तो सही तो दिशा भूलेगा यात्री लोग दिशा भूल जाते हैं यात्रा करते करते कहीं घूमते हैं सड़क इधर से गई उधर से गई उधर से उधर गई एक स्थान रात को ठहरे जहां रुके सवेरे उठे तो हम समझ रहे थे कि ये पश्चिम दिशा है हा? लेकिन वहां निकल आया है सूर्योदय हो गया तो हम क्या समस्या देखो है तो पश्चिम दिशा लेकिन आज सूरज इतनी तरफ निकला हुआ तो सूरज को तो पश्चिमी दिशा में थोड़े निकलता है ये तो हमारी बुद्धि हो जाती है पश्चिम दिशा में निकल रहा है निकल तो अपने पूरे दिशा में इसी प्रकार से ये तात्पर्य देखो इसमें आध्यात्मिक शिक्षा की बात है कि भरत जी बोल रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि जैसे कि कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में आ जाए तो उसको कैसा लगे जैसे जीव अज्ञान में पढ़ा हो अपने कर्म के बंधन में शरीर भाव में और तो जगत कोई सत्य समझ रहा हो वो जीव परमात्मा के सामने पहुँच करके परम प्रकाश स्वरूप ज्ञान के आलोक में प्रकाशित होते अंधकार और अज्ञान मिट जाए तो उसे क्या लगेगा कि देखो अभी तक हम क्या क्या समझते रहे अज्ञान में रहे तो हम जगत को ही सबसे समझते रहे हम अपने शरीर को ही मन बुद्धि को ही सत्य समझते रहे हम समझते रहे यही अपने स्वरूप में हुँ? अब इसमें दोष किसका अब तो इसमें दोष परमात्मा को दो परमात्मा ने ऐसा जगत क्यों बनाया और ऐसे मन बुद्धि क्यों बनाए जिसके के कारण से हमको गलत समझ में आया तो कह परमात्मा का दोष तो उसका उत्तर ये है कि परमात्मा का दोस्त कैसे हो सकता है अगर आप पूरब दिखा को पश्चिम अगर मान लो तो उसमें सूरज का दोस्त क्या है इसलिए कहते हैं वो कि ये कि अब बहुत डरे उन सोच सम्मूले रे नोष देव दिशा भूले मोरे भाग मात कुटलाई अब जो दिशा भूलना क्या था तो क्या भरत जी समझ रहे उसका विवरण वर्णन हम क्या भ्रांति के कारण क्या समझ रहे थे कि मोरे अभाग हम अपने अभाग अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे मात कुटलाई माता की कुटिलता समझ रहे थे और विधि गति विषम काली कठिनाई और विधाता को भी दोष दे रहे थे की उसका भी गति बड़ी विचित्र है और काल को भी दोष सर दे रहे थे कि देखो समय ऐसा आ गया काल ऐसा आ गया जिसके कारण सब कारण बने तो काल को दोष देना विदाता को दोष देना माँ को दोष देना अपने दुर्भाग्य को अपने पापों को देखना ये सब क्या था पाव पावरो मिल मुई घाला ये सब मिल करके सबने पावरोप जबरदस्ती करके जबरस्ती करके इन सब ने मेरा विनाश कर दिया था लेकिन पर्द पाल आपन राखा लेकिन जो शरण में आते हैं उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं तो आपने अपनी प्रतिज्ञा मैंने अपना आपका स्वभाव आपकी प्रतिज्ञा है कि जो आपकी शरण में आएगा उसकी आप रक्षा करेंगे तो आपने हमारी रक्षा कर दी माने ये सब मिटा दिए न तो हमारे पाप रह गए न माता के मैं हम जो दोष दे रहे थे माता का भी दोष समाप्त हो गया विदाता का भी दोष समाप्त हो गया काल का भी दोष समाप्त हो गया ये सब समाप्त हो गए बस आपकी कृपा से आकर के इन सब से छुटकारा हो गया बस ऐसे ही जीव आगे चल करके देख देखते हैं कि जहाँ उत्तरकांड में भगवान कहते हैं कि जीव की बात ही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है जीव अपने अज्ञान में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा जीव काल कर्म और इनके सबके कर्म इत्या के लिए मिथ्या दोष लगाया करता अज्ञान के कारण कोई किसी का दोष नहीं सारा बात बस इतनी है कि जीव को परमात्मा की समझ जाना चाहिए परमात्मा के ज्ञानों के प्रकाश में आना चाहिए अज्ञान मिटे अंधकार मिटे भांति दूर हो न कहीं कोई काल का प्रभाव है और न कहीं कोई कर्म का प्रभाव है न कहीं कोई बंधन है और न कहीं दुख है न कहीं कोई क्लेस है जीव में उनको लेकर हम जो है वो चक्कर में फंसे रहते हैं रोते दिखते रहते हैं परेशान रहते हैं वही बात यहां पर उनको ये और रवि दोष इत्यादि का जो उदाहरण दिया भरत जी ने आगे तो के उत्तरकांड में और बालकांड में भी जगह जगह अनेक उदाहरण इस पर दिए बालक ने भ्रम दी कहा नौता चलत जगह देखा मैंने अनेक उदाहरण एक कितने उदाहरण इस प्रकार के है की जहाँ पर ये दिखाई दे जैसे नाव पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति को है तो चलत जगह देखा नाव तो चल रही है लेकिन वो समझता के तख्त जो है वो चले जा रहे हैं पेड़ भरे चले जा रहे हैं जैसे आजकल ट्रेन में बैठो तो ट्रेन में बैठे हुए बैठे हुए तो लगता है ट्रेन तो खड़ी है और ये बाहर के पेड़ भग रहे हैं मकान भग रहे हैं ऐसे दिखाई दे तो उल्टा सूच रहा है जैसे इस प्रकार दिखाई देता है आकाश में चंद्रमा को देखो बादल अगर हो बादल उड़ रहे हो तो ऐसा लगता है चंद्रमा भागा जा रहा है भागा जा रहा है बड़ी तेजी से ऐसे दिखाई देता है कि लोग अंगूले लाए प्रकट प्रगति चुगुल सस्ते ही के भाई आंख में उंगली लगा लो एक चंद्रमा के दो चंद्रमा दिखाई दें तो जो दो चंद्रमा थोड़ी आकाश में हो गए दो आंखों से दो चंद्रमा अलग अलग दो दिखने लगे बालक भ्रमही भ्रमही ग्राह कहते हैं बालक नहीं घूमते हैं बालक चारों तरफ चक्कर लगाते हैं घूमे घूमे और खड़े हुए तो कहते देखो दीवारे घूम रहे है तो दीवारें थोड़ी घूमती है उनके घूमते घूमते उनके सिर में और आंखों में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है लगने लगता है तो ऐसे जान कितने उदाहरण हैं भ्रांत के नाना पर को कोई कोई सरफाई उदाहरण छोड़े मैं जाने कितने इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनसे कि जो वो ये है जीव भ्रांत में पड़ता है और जहां पर भी कोई दुख का कारण नहीं है कहीं कोई क्लेश का कारण नहीं है वहां पर भी वो अपने दुख को मानता है और दुखी होता है परेशान होता है वहां पर और जब भ्रांति खा जाए जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे में सर्त दिखाई दे जाए तो अब वो डरेगा तो लोग कहेंगे कहा साफ है कहां से अरे देख ले वो तो सांप तो है देखो वो सांप है पड़ा कि नहीं पड़ा सांप है तो वो कहेगा बिल्कुल सत्य साफ है तो हम कसम खा कि सांप है लेकिन चांद जितनी कसम खाओ चांदाओ सत्य बताओ लगा सत्य बस इतनी बात है नहीं सत्य तो किसी प्रकार सारे जगत की बात है आगे देखो भरत जी के बात में कितनी ज्ञान की बात है कि यद्यपि भारत अपनी कृतज्ञता ही व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति मुख्य भाव ये है कि भगवान श्री राम जी का अनुग्रह प्रेम उसी का जो वो स्वीकृति कर रहे हैं कि आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर हुई और हमारे सारे डर दूर हो गए हमारा सब मुख्य बात यही है लेकिन उसके साथ ज्ञान की बातें कितनी भरत जी बोलते जाते हैं कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि देखो जो भगवान के शरण में जाता है उसी के सारे दुख दूर होते हैं भगवान उसके सारी विषमताओं को दूर कर देते हैं क्योंकि तो भगवान ज्ञान स्वरूप है उनके सामने अज्ञान रह ही नहीं सकता ना अज्ञान रहेगा ना भ्रांति रहेगी या भ्रांति रहेगी नहीं तो सारे दुख कलेश भी मच जाएंगे तो कहते यह नई नीति न रावर हो यह नई नीति नई रीत न रावर हो कहते हे भगवत ये आपकी कोई नई रीति नहीं, नहीं है ऐसा नहीं कि आपने हमारे ही साथ पहली बार ऐसा किया हो ऐसा नहीं है ये तो सदा से ही आपका इस प्रकार का स्वभाव ही है जो कोई भी आपके शरण में आता है उसके इस प्रकार से दुखों को दूर आप कर देते हैं लोको वेद विदित नहीं गोई आपकी ये भी जो है वो लोगो वेद विदित सारा संसार जानता है और वेद भी बार बार प्रशंसा करते हुए आपकी महिमा का गान करते तब कहते हैं जो आपके शरण में जाता है वो समस्त क्लेशों से विपत्तियों से अमंगल से उसका छुटकारा हो जाता है सब प्रकार से उसका कल्याण ही कल्याण है ये बात गोईमरी छिपी हुई ये बात कोई छिपी नहीं सब जानते सब उजागर है कि भगवान की महिमा क्या है कहते तो जग अनभल भले एक गुसाई आप देखो ये यहाँ पर जगत की बात, आ बात, बात की आ गई बात मुख्य बात तो गोस्वामी जी को कहनी थी वो भरत जी से सामने उसे कहला दी कहते तो जग अनभल भले एक गुसाई जगत तो अनभल है जगत में कहीं कोई भलाई नहीं भले एक गुसाई अगर कहीं कोई भलाई है अच्छाई है तो एक परमात्मा में गुसाई माने भगवान आत्मा एक परमात्मा अच्छाई ही है तो एक परमात्मा में है और बाकी कहीं कोई अच्छाई नहीं है <kohan> देखो बार बार कहते रहते हैं देखो परमात्मा जैसा परमात्मा के जैसे गुणधर्म लक्षण है जगत के उसके विपरीत है अगर हम ये कहें कि परमात्मा परमात्मा सब प्रकार से मंगल करने वाला कल्याण करने वाला है सब गुण अच्छाइया सब भगवान में तो जगत को क्या कहना पड़ेगा इसका उल्टा कि जगत में कहीं कोई भलाई नहीं है कहीं कोई अच्छाई ही नहीं है कोई मंगल नहीं है कोई कल्याण जगत में नहीं है इस जगत से कुछ भी होने वाला नहीं है इस भी कहें कि परमात्मा सबसे शुरू है तो जगत मिथ्या स्वरूप है परमात्मा आनंद स्वरूप जगत में कहा आनंद अच्छा हुआ दुख ही दुख श्लेष है सरम दुखमय तो जगत इस प्रकार <स्थ> <स्थ> <स्थ> <स्थ> <स्थ> अगर दुख तो तो में जगत में भी कहीं किसी को सुख अनुभव लगता है तो वो भी भ्रांति है। देखो जैसे एक उदाहरण दिया जाता रस्ती को सर्प समझ लिया तो सर्प सर्फ देने लगा और सीप को अगर चांदी समझ लिया तो वो स्टीप सुख देने लगी। कोई जगत प्रसाद सुख भी तो है तो क्यों नहीं सुख है आप सड़क पर चले जाओ अगर सीप पड़ी आपको दिखाई दे आप उसे चांदी का रुपया समझ लो तो सुख देने लगेगी आपको उसी समय दूर से ही आपका आकर्षण लगेगा लोग भी पैदा होगा ये लगेगा कि देखो चलते रास्ते में एक चांदी का रुपया पड़ा हुआ मिल गया अभी मिल गया प्रसन्न हो जायेगा बाहर मिल गया चांदी का रुपया उसे उठाने में दौड़ेंगे तो जैसे कि भ्रांतियां जो सुख भी दे ले देती हैं, जैसे भ्रांतियाँ दुख भी दे ले देती ले है लेकिन उसमें ये शिप का सुख कोई सुख है जब शिप को उठाया और हल्का हल्का लगा वो उसमें बजरी कितना सीट में चांदी जैसा एक चोले वर्गी सीत थोड़े होते तो उसका जब हल्की लगी हुई सीट और उस पीछे की तरफ काली दिखाई दी एक तरफ चमक रही थी दूसरी तरफ काली दिखाई दी तो वहां जितना तो जितना उसमें सुख की कल्पना थी उससे मिट गई जैसे सीप का सुख ऐसी जगत का सुख जैसे सब का दुख ऐसी जगत का दुख भी सब से डर गए दुखी हो गए लेकिन वो सब अपडर है अज्ञान के कारण से इस प्रकार से होने वाले किसी जगत में तो कहीं भल है ही नहीं ये सब भ्रांति भ्रांति है इसमें कोई चाहे जगत सुख देने वाला हो चाहे दुख देने वाला हो किसी भी प्रकार का लगता हो इसमें भलाई किसी प्रकार से नहीं अगर जगत सुख देने वाला दिखाई देगा तो वो भी बंधनकारी बनेगा आसक्तियां उत्पन्न करेगा बंधन में डाल देगा यही कौन सी भलाई है बहुत से लोग संसार को सुखदायी मानते हैं कहे भाई संसार में तो बड़ा सुख है बड़ा आनंद है क्या कौन कहता है इसमें दुख है इसमें सब सुख है ठीक है सुख माने रहोगे तो उसमें निश्चय ही उसके बंधन में पड़ोगे प्रलोभन में उसकी आसक्तियों में पड़ोगे आसक्ति बंधन बंधनकारी होगी आप निकल नहीं सकते फिर जगह से परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते उसी चक्कर में फंसे रहो अच्छा कहते रहो इसलिए कहते जगह अन भल भले एक गुसाई और कही हुई भल का और कहते हैं कि भगवान आप बताओ कि आपको छोड़कर के और कैसे भलाई हो सकती है हम भलाई की आशा रखते हैं संसार में कहीं किसी से तो क्या भलाई की है? इस अनभर जगत में किसी से क्या बढ़ाई कर सकी जाती है कहते तो देव देव सुभावु। और कहते हैं हे भगवान आपका स्वभाव तो देव तर्क समान है कल्प के समान अब देखो जैसे कल्प वृक्ष प्रकार की अध्यात्म में फिर स्मरण रखें कि अध्यात्म में दो बातें हैं एक तो पहली मंजिल है धर्म की और धर्म जो है वो व्यक्ति ने किया तो पुण्य उदय हुए अपने अर्जित किया तो पुण्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो वो ये धर्म का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य अर्जित हुए पुण्य के फलस्वरूप भौतिक सुख की तो भी प्राप्त होता है तो स्वर्ग में जो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वो अपने पुण्यों का ही फल प्राप्त होता है तो वहाँ जो ये पुणे अपने हैं वो कल्प वृक्ष या बन जाते हैं उनको अपने प्रतीकात्मक भाषा में कहेंगे कि वो कल्प वृक्ष हैं या हैं। तो जिस व्यक्ति ने पहले धर्म का पालन किया है स्वर्ग का सुख भोगा है या भौतिक सुख भोगे हैं वो जानता है कि सर हमारे पुण्यों का फल ही वही सब भोग भोग रहे हैं इसी प्रकार वो व्यक्ति उसको शिक्षा दी जाती है अभी तक तो तुम समझते थे तो तुम्हारे धर्म ही कामधेनुए है सब सुख देने वाले हैं अब तुम समझो परम परमात्मा काम धन में कल्प्रत हुआ है परमात्मा को समझो इसलिए कहते हैं देव देव दर्शन सुख भाव के दृष्टांत वो दिया जाता है जो पहले से अपने अनुभव में हो तो हमारे अनुभव में है कि हमारे ही पुण्य हमको सुख दिया करते हैं जगत में कहीं कोई सुख नहीं न स्वर्ग में कोई सुख है और न जगत में कहीं कोई सुख है जो कुछ हम शैक्षणिक सुख का अनुभव करते हैं वो अपने पुण्य के अनुसार उसका परिपाक होता वही सुख दे जाता है हम कहने नहीं जगत बड़ा सुखदाई बड़ा जब सुखदाई जगत तो बड़ा सुखदाई जगत तो इनोसेंट है न सुखदाई न सुखदाई बस ये बात है कि हम अपने आप पुण्य करते हैं तो सुखदाई करके वही लगने लगता है हम सुख समझते हैं जगत में सुख है ये भ्रांति होगी अगर हम अपने पुण्य कार्य करते हैं तो सुख समझते हैं पाप कर्म कर सकते हैं करते हैं तो सुखदाई समझते हैं लेकिन जब ये परमात्मा के सामने पहुंचे अब आगे बढ़े तो कहते हैं देव देव तर सर उसी देव कल्प के समान आपका भी स्वभाव है भगवान का क्या स्वभाव के सन्मुख विमुख ना हुई कहते हैं कि आपका स्वभाव सन्मुख है सन्मुख को जोड़ लो इधर की पंक्ति के साथ विमुख ना हुई आप किसी के विमुक्त तो होते ही नहीं देव देवतर सरिश स्वभाव सन्मुख सबके सामने प्रसिद्ध है कि आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है और आप किसी से विमुक्त तो होते ही नहीं भगवान से किसी को हानि तो है ही नहीं भगवान किसी को दुख देते हो दंड देते हों परेशान करते हो आहित करते हों ये तो भगवान के स्वभाव में कहीं कोई है ही नहीं भगवान तो एक बात से जी थी, थी सबका मंगल सबका कल्याण सबका हित सबको शांति सबको विश्राम सबको सुख सबको सन्मार्ग सबको ज्ञान यही सबको भगवान का एक काम है अब बस आगे चल करके जगह जगह बताते हैं कि जो भगवान से विमुख है उसके लिए भगवान जो है वो जो भगवान से विमुख है तो भगवान भी उसको लग सकते हैं कि हमसे विमुक्त जब भगवान के अनुकूल है उसे ये लगे कि भगवान हमारे अनुकूल है बस इतनी ही बात उसमें है और कुछ है। तो ये कहते हैं कि जाए निकट पहचान करो हा समन सोच अब कल्प वृक्ष का कर विस्तार करते हैं और कहते हैं कि देखो जाए निकट अब जैसे कल्प वृक्ष है तो कोई कल्प के पास जाए चाहे निकट लेकिन निकल जाए कर पहचान कर वो जब वो वृक्ष खोइेगी ये ये तो कल्प है इसके नीचे जाएंगे तो जो चाहेंगे सब मिल जाएगा ये ज्ञान पहले उसको होना चाहिए कल्पवृक्ष के विषय में और फिर जब ये ज्ञान हो तो उसके निकट भी जाए कल्प के नीचे पहुंचे तो स्थान समन्न सब सोच तो उस वृक्ष के नीचे जैसे वो पहुंचेगा तो व्यक्ति के दुख तो पहले दूर हो जाएंगे बस जहां वो कल्प से जो कामना करेगा वो उसे प्राप्त होता जाए सब प्रकार का सुख पुष्प क्योंकि मांगत अभिमत पाव जग उस कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच करके व्यक्ति जो चाहता है वो सब कल्प वृक्ष के नीचे सब प्राप्त होता है अभिमत माने जो कामना उसकी वो सब प्राप्त होती है राव रंग भलपोत उस वृक्ष के नीचे राजा जाए चाहे रंग जाए चाहे भला जाए चाहे पुण्य आत्मा जाए चाहे पापात्मा जाए चाहे भला जाए चाहे बुरा जाए कोई भी जाए कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचेगा तब उस वृक्ष को देख सब उसके दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सारी कामनाए पूर्ण हो जाएंगी तो जैसे कर्म वृक्ष की बात है उसी तरह से आप हैं तो कहते हैं देव देव तर सरस स्वभाव आपका स्वभाव इसी प्रकार से जब भगवान का इसी स्वभाव तो क्या होगा तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान का स्वभाव कैसा है ये जानना चाहिए यदि हम भगवान भगवान के स्वभाव भी नहीं समझेंगे तो हम भगवान के निकट क्या जाएंगे भगवान का स्नान क्या करेंगे भगवान की शरण क्या जाएंगे इसलिए पहले भगवान के स्वभाव को जान आगे भी माने कथा का बात क्या है बक्ति कैसे आती है भगवान के शर्म कैसे आते हैं ज्ञान कैसे आता है ये सब आती भगवान की कथा सुनने संतों के मुख से भगवान कथा कथा सुनोगे तो भगवान का स्वभाव जानने में आए और राम भगवान की राम जी की कथा रामायण सुन रहे हैं तो इसमें भगवान राम के स्वभाव का वर्णन आ रहा है और कथा रामायण की बंद करे घरे रहो किसी उपन्यास की किताब पढ़ते रहो उपन्यास की किताब पढ़ते पढ़ते कोई आप भगवान का स्वभाव थोड़ी बताए